अथ अच्छा प्राण अहम श्रेयसी व्यूदिरे अहम श्रेयानस्मीअ्रेयानमस्मी तेह प्राण प्रजापति पितरमे उचु भगवन्को नेठवाच यस्मत्क्रां शरीर पापीठतर दिशेत तवा श्रेष्ठ तेन एक बार सब इंद्रियां मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा विवाद करने लगी मैं श्रेष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ वे सब इंद्रियां अपने पिता प्रजापति के पास जाकर बोली हे भगवान हम में कौन श्रेष्ठ है उनको प्रजापति ने कहा तुम में से जिसके बाहर जाने पर शरीर अच्छे दुर्बल दिखता है वह तो मे श्रेष्ठ है साउ उच्चक्रव सा संवत्सर प्रोश्य पर्यतवाच कथम यथा रिमत जीवित यहाद प्राणाण पश्यस चक्षुषा शुण्वत सूत्रेण ध्यान मन एवं प्रविवेश हवा पहले वाणी शरीर से बाहर गई वह साल भर बाहर रहकर लौटने पर बोली मेरे बिना आप कैसे जी सके और उन्हें जवाब दिया जैसे न बोलने वाले गूंगे जीते हैं वैसे हम प्राण से सांस लेते हुए चक्षु से देखते हुए स्रोत्र से सुनते हुए मन से मनन करते हुए ऐसे जीवित रहे वाली अंदर शरीर में प्रविष्ट हो गई चक्षुर उच्चक्राम तत्सत्सर प्रोश्य परेत उवाच कथम अथकथते मत जीवित मीटि यहांधप्य प्राणंत प्राणेन भजनो वाचा श्रृण्वंत ध्या मनसा एवं प्रेस चक्षुः चक्षु शरीर से बाहर गए वे साल भर बाहर रहकर लौटने पर बोले मेरे बिना आप कैसे जी सके और उन्हें कहा जैसे न देखने वाले अंधे जीते हैं वैसे हम प्राण से सांस लेते हुए वाणी से बोलते हुए श्रोत्र से सुनते हुए मन से मनन करते हुए ऐसे जीवित रहे चक्षु अंदर शरीर में प्रविष्ट हो गए श्रोत्रक्राम तत्सवत्सर प्रोश्य पर्त्य उवाच कथम अचकत ऋते संत जीवित मिल यधिरा अशुण्वत प्राणत प्राणेन वजनोवाचा पश्यंत सचुषा ध्यातो प्रवेशः देवती प्रवेशोत्रोत्र शरीर के बाहर गए वे साल भर बाहर रहकर लौटने पर बोले मेरा बिना मेरे बिना आप कैसे जी सके और उन्हें कहा जैसे न सुनने वाले बहरे जीते हैं वैसे हम प्राण से सांस लेते हुए वाणी से बोलते हुए चक्षुष देखते हुए मन से मनन करते हुए ऐसे जीवित रहे स्रोत अंदर शरीर में प्रविष्ट हो गए मनोह उच्चक्राम तत्संवत्सर प्रोस्य पर्यत्य उवाच कथम असक रिते मत जीवित मीति यहामस प्राणत प्राणीन वजनो वाचा अपश्यंत स चक्षुषा सुनवंत श्रोत्रेण एवं मिति प्रवेश मन शरीर से बाहर गया वह साल भर बाहर रहकर लौटने पर बोला मेरे बिना आप कैसे जी सकें और उन्होंने कहा जैसे अमनस्क मनन शक्ति रहित बालक जीते हैं वैसे हम प्राण से सांस लेते हुए वाणी से बोलते हुए चक्षु से देखते हुए स्रोत्र से सुनते हुए ऐसे जीवित रहे मन अंदर शरीर में प्रविष्ट हो गया अथह प्राण उच्च क्रमीशन सा यथा शु्य षड्विश संकून संखीदेत एवं इतरा प्राणन समीदतत तमह अभी समेत भगवन एथी तुम न श्रेष्ठो सी रीति तदनंतर प्राण ने बाहर निकलने की इच्छा करते ही जैसे उत्तम तेज घोड़ा पद बंधन को खूटे सहित उखाड़ फेंकता है उसी प्रकार उसने अन्य इंद्रियों को उखाड़ दिया वे सब इंद्रियां उसके पास आकर बोली भगवन आओ तुम में श्रेष्ठ हो तुम बाहर मत जाओ अथ हैनम वागुवाच यदम वसीठोस्वशिष्ठ सीति अथ हैन चक्षुवाच अदहम प्रतिष्ठास् ततिष्ठासी अथ हैन श्रोत्रुवाच यदम संपदस्मी पदसीति अथ हैन मनुवाच अदहम आयतनमस्म तमतरायतन मसीती उसके बाद वाणी ने उसे कहा मैं जो वशिष्ठ हूँ वह तुम ही वशिष्ठ हो फिर चक्षु ने उसको कहा मैं जो प्रतिष्ठा हूँ वह तुम ही प्रतिष्ठा हो फिर श्रोत्र ने उसको कहा मैं जो संपद हूँ वह तुम ही संपद हो फिर मन ने उसको कहा मैं जो आयतन हूँ वह तुम ही आयतन हो न वैवाचो न चक्षुषी न्रोत्राणी न मनासीचक्षते प्राणा इतव आचक्षते प्राणोजे एता सर्वाणी भवति इन सब इंद्रियों को इतनी वाणियाँ इतने नेत्र इतने स्रोत्र इतने मन ऐसा नहीं कहते इतने प्राण ऐसा ही कहते हैं क्योंकि प्राण ही ये सब इंद्रियाँ है द्धतत्यमोजाबाला वैयाघ्रप् उच यद्यप्येरतुष्काये ब्रूजा शाखा शखा प्ररोहेयु पलासानि वह सत्यकाम जाब्ल वैयाघ्रपद गोश्रुति को कह कर बोला यह ज्ञान एकाद सूखे ठूठ को भी अगर कहा जाए तो उसमें शाखाएं निकल आएंगी और पत्ते फूट निकलेंगे द्वे श्रुति ये इमे अरण्ये श्रद्धा तप इुपास ते अभि संभवती अर्चसो अह अन्न आपूर मालाक्ष आनषट उज उजे मसास्ता संवत्सर संवत्सरादी आदि चंद्रमस चंद्रमसो विद्युत तत्षो मनव स एना ब्रह्म जानह सदेवान इति जो ये दो मार्ग जो ये अरण्य में श्रद्धा और तप की उपासना करते हैं वे अर्ची को प्राप्त होते हैं अर्ची अग्नि से दिन को दिन से शुक्ल पक्ष को और शुक्ल पक्ष से उत्तरायण के छह माह को उन महीनों से संवत्सर को संवत्सर से आदित्य को आदित्य से चंद्रमा को चंद्रमा से विद्युत को जाते हैं वहाँ दिव्य पुरुष रहता है वह इनको ब्रह्म तक पहुँचाता है यह या देवयान पंथ है अथ इमे ग्रा इष्टापूर्ते दत्तु उपासूम अभी संभवंती धोमा रात्रि रात्रेर रा ज्ञान पक्ष एति मासास्थान ज्ञानषड दक्षिणाएतिमास्तासेभ पितृलोकम पितृलोकाशम आकाशा चंद्रमस जो ये गृहस्थ गांव में यज्ञ लोकोपकारक कार्य और दान की उपासना करते हैं वे धूम को प्राप्त होते हैं धूम से रात्रि को रात्रि से कृष्ण पक्ष को कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन के छह मासों को उन महीनों से पितृलोक को पितृलोक से आकाश को आकाश से चंद्रमा को प्राप्त होते हैं तस्व उषि अथ एत अधनिवर्तन अथेत आकाशम आकाशाद वायुँ वायुर्भूमोति धूमो भूत अभ्रंती अभ्रम भू मेघोति मेघो भूत् प्रवर्सती द इ्रीय यषधी वनस्पतस तिल्मा जायते अतो वैखल दुर्षप यो, यो अन्नमर्ति योरे सिंचती तूयजे भवती तद ही रमणीयचरण अभ्यासोया रमणीयां जोनिमापर अथ यपूय चरणा अभ्यासो हयते कपूयाम जो निमापद्येरन वहाँ उनका पतन होने तक कर्म छय होने तक रहकर उसी मार्ग से फिर लौटते हैं जैसे गए थे वैसे आकाश को प्राप्त होते हैं आकाश से वायु को वायु होकर धूम होता है धूम होकर अभ्र होता है अभ्र होकर मेघ होता है मेघ होकर वृष्टि करता है वे जीव यहाँ इस्लोक में धान जौ औषधि वनस्पति तिल और उड़द के रूप में उत्पन्न होते हैं इससे बाहर निकलना सचमुच ही कठिन है जो जो अन्न खाता है जो वीर सिंचन करता है तदाकार वह जीव होता है जो शुभ आचरण करने वाले होते हैं वे शीघ्र ही शुभ योनि को प्राप्त होते हैं जो अशुभ आचरण करने वाले होते हैं वे शीघ्र ही अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं अथ तयोथन कतरे रचन तालिद्राणी असावर भूता जायस्व्रियस्वेती एक तत्तीय स्थान तेनासको नपूुप्त तदीस श्लोक स्नो हिण्य सुराम पिब्च शप आवास ब्रम्हा पतंति चर पंचमश आचरंतस्तरी किंतु जो इन दो में से किसी भी एक मार्ग से नहीं जाते वे ये क्षुद्र बार बार जन्म पाने वाले कीड़े होते हैं जन्म लो और मरो यही उनका तृतीय स्थान है इसलिए परलोक में भीड़ नहीं होती उससे जुगुप्सा करे, उस अर्थ का यह श्लोक है सुवर्ण चुराने वाला दारू पीने वाला गुरु पत्नी के साथ व्यविचार करने वाला ब्रह्म हत्या करने वाला ये चार और इनसे संबंध रखने वाला पांचवा पतित होते हैं राज्यदर्श न मेस्ते जनपदे न कदर्यो न मद्यप ना हिताग्नि नद्वान न स्वैरी स्वैरिड़ी कुत राज्य का आदर्श मेरे राज्य में कोई चोर नहीं कोई कंजूस नहीं कोई मद्यपान करने वाला नहीं अग्नि की उपासना न करने वाला कोई नहीं कोई स्वैर बर्तन करने वाला नहीं तो फिर स्वैर बर्तन करने वाली कहाँ से होगी वैश्वा नरविद्यास्तु एतमेव प्रदेशमात्रम अभिमान आत्मा वैश्वा नर उपास सर्वेशु सु भूतेषु सर्वेशु भूते सर्वे आत्मसु उन्नमत्ति वैश्वानर विद्या जो इस प्रदेश मात्र यानी यानि विलान भर शरीर में रहने वाले इस आत्मा को वैश्वानर रूप से यानी विश्व विश्वव्यापक ब्रह्माग्नि के रूप में भजता है वह सब लोकों में सब भूतों में और सब आत्माओं में अन्न खाता है तद्भक्त प्रथम आगछेत तत्वीयम सायाँ प्रथमा आहुतिम जुहुयाद ताुहयाद प्राणायाहेतीस प्राणस तृप्यती ऐसा होने से जो अन्न प्रथम भोजन के लिए आएगा उसका होम करें। वह भोक्ता जो प्रथम आहुति देगा वह प्राणायाहा ऐसा कह कर दे उससे प्राण तृप्त होता है अयमा द्वितियाँ जुहिया जुहियाय स्वाहेति तृतीय तृप्यती अथ याँ तृतीयाँ जुहुियाुहुियावाहेतीनृप्य अथ याँ चतुर्थी जुहिया जुहियाती सृप्यती अथवा पंचमी जुहुियाु उदालाय स्वाहेति स्वाहेतीदाप्यती फिर जो दूसरी आहुति दे उसे व्यानाय स्वाहा कह कर दे उसमें ब्यान तृप्त होता है फिर जो तीसरी आहुति दे उसे अपानाय स्वाहा कह कर दे उससे अपान तृप्त होता है फिर जो चौथी आहुति दे उसे समानाय स्वाहा कह कर दे उससे समान तृप्त होता है फिर जो पांचवी आहुति दे वह उदानाय स्वाहा कह कर दे उससे उदान तृप्त होता है स य इदम अविद्वान्निहोत्रम जुहोती यथा अंगारान अपोह्य भस्मती जुहिया तत तत्स्यात यह न जानते हुए जो कोई हवन करता है उसका वह हवन अंगार रहित राख में हवन करने के समान है एतदेवं विद्वान् अथ यम विवान्होत्रम जुहोती तुकेशु भूतेसु सु आत्मसु हूत यदाइशी कालौ प्रोत यदूत एवं या एतदेवं विद्वान् विद्वान्निहोत्र जुहोति किंतु जो इसे जानते हुए अग्निहोत्र का हवन करता है उसका हवन सब लोकों में सब भूतों में सब आत्माओं में हवन करने के समान होता है जिस प्रकार सूखी घास का तिनका अग्नि में डालने पर जैसे तुरंत जल जाता है वैसे उसके सब पाप जल जाते जो यह जानकर अग्निहोत्र का हवन करता है यथेह जथेह क्षुरीता पर्युपासते सर्वाणी भूता अग्निहोत्र उपाससते अग्निहोत्र उपासते इति जिस प्रकार यहाँ श्लोक में भूखे बच्चे ना का आश्रय लेते हैं उसी प्रकार सब भूत अग्निहोत्र का आश्रय लेते हैं अग्निहोत्र का आश्र खोत्र का आश्रय लेते हैं